हम स्कॉन सूरत का बहुत ही सुंदर स्कॉन श्री श्री गौणीचाय श्री श्री राधा दामोदा जगन्नाथ सुभाद्रा बदेव श्रीनाथ जी का मंदिर में है शिल के चरण के छाया में है तो ऐसे प्रतिदिन सुबह का समय हम नाला कहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र सुबह सुबह उठके के ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती जाना है फिर तुलसी आरती होती है फिर नाला कहना है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो हम ऐसे हरे कृष्णा महामंत्र जाते हैं तो बहुत से लोग हमसे फूल तो क्यों ऐसे नाला करते हो क्यों साधना करते हो जवाब में हम भी पूछ सकते हैं तो क्यों नहीं करते हो तो <laughs> जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना तो अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके हम क्या करते हैं सब बेकार होते हैं सब कुछ जो होते हैं तो बहुत बड़े पैसा वाला होने के लिए या प्रधानमंत्री होने के लिए जो भी स्थिति प्राप्त होते हैं यदि कृष्ण तो भक्ति नहीं करना है तो जीवन निष्ठ होते हैं तो इसलिए हम भक्ति करते हैं जीवन का चरम उद्देश्य अर्थात भक्ति प्राप्त करने के लिए तो क्या बोलो हम भक्ति करते हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए इसका क्या अर्थ है भक्त्यासंगत या भक्त्या शास्त्र में श्रीमद् भागवत में कहते हैं भक्त्या हैं आप भक्तिया भक्ति से ही भक्ति होती है एक बार एक व्यक्ति श्रीमत प्रोपात से पूछे तो क्यों भक्ति करते हो जवाब में पौपाद चौले भक्ति प्राप्त करने के लिए इसका मतलब है भक्ति जीव परम धर्म है मूल धर्म है अभी हम भौतिक जगत में है और वो जैव धर्म या आत्मा धर्म से बहुत दूर है तो इसलिए गुरु साधु और शास्त्र के उपदेश के अनुसार हम भक्ति करते हैं लेकिन जब तक हम परिपूर्ण शुद्ध नहीं होते जब तक मन में भक्ति के अलावा दूसरे चिंतन आते हैं तो वो पूर्ण भक्ति नहीं होते हैं तो इसलिए हम भक्ति करते हैं शास्त्र विधि और गुरु का मार्ग दर्शन के अनुसार भक्ति तो होते हैं भक्ति का मतलब विधि के अनुसार और विधि के साथ निषेध होते हैं विधि का मतलब ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो करो, हरे कृष्ण नाम बोलो, भगवान का दर्शन करो गुरु सेवा करो तो यही सब करना चाहिए और जिद्दी के साथ निषेध होते हैं तो अमेध्या मत खाओ अमेधिया का मतलब आमिष मांस, माछरे अंडा प्याज लसून और वास्तव में शुद्ध कृष्ण भक्तों कृष्ण प्रसाद के अलावा शरीर की पुष्टि के लिए और कुछ क्रहण नहीं कहते हैं और निषेध है असत्संग त्याग ऐ वैष्णवाचार संगत त्याग करना <coughs> ये एक निषेध है जो नहीं करना चाहिए तो संग क्या है स्त्री संगी एक असाधु जो यदिचारे है या ज्यादा स्त्री संघ आसक्त होते हैं वो स्त्री संगी बनते हैं और भक्त, अर्थात कृष्ण अभक्त जो कृष्ण भक्त नहीं है जिनका जीवन का उद्देश्य और केंद्र कृष्ण सेवा नहीं होते हैं वे कृष्ण अभक्त होते हैं और कृष्ण अभक्त संग करना असत संग का, का हवात है तो ऐसे भक्ति में बहुत विधि और निषेध पालन करना है। तो यही है ट्रेनिंग चैनिक प्रशिक्षण वाइ भी भक्ति में वो क्या है श्रवणम केतनम भगवान श्री कृष्णा के बारे में शुद्ध वैष्णव के श्रीमुख से गीता श्रीमद भागवत भक्ति शास्त्र कथा सुनना वही साधन करते हैं और कीर्तन कीर्तन हैतन लीला कीर्तन रूप कीर्तन अर्थात नाम कीर्तन है भगवान का नाम करना हे कृष्ण गोविंद मुरारी मधुसूदन हरि नारायण विष्णु यशोदा नंदना नंद नंदन गोविंद कुटिना राधा ना राधा गोविंद राधा मदन मोहन व्रजनाथ व्रज की तो ऐसे भगवान के बहुत बहुत सुंदर नाम है खस हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ये नाम की अर्थन करने चाहिए क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र श्रेष्ठ नाम भजन है भगवान के बहुत बहुत नाम है और ये सभी नाम कहने चाहिए लेकिन विशेषकर हरे कृष्णा महामंत्र कहना चाहिए क्योंकि हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का भाचन है हरे कृष्णा महामंत्र है तो स्वभाव जे जाते तार चार ऊपर जाए भाव ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो कहते हैं उनका भाव होते हैं श्री कृष्ण के चरण का कृष्ण भावना होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र कहने से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इति इसकम नाम नाम कलिक नाथ ना तर सारेदेशु दृश्य थे अर्थात इस हरे कृष्णा महामंत्र बोलने से कवि कौ सब खुष जो होते हैं खाली खाओ में खाली युग में वो सब नाश होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव से और ये शास्त्र का वाचन है कि अगर हम पूरे वैदिक शास्त्रों में अन्वेषण करेंगे इसकी श्रेष्ठ उपाय हम नहीं मिलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने से तो नाम कीर्तन वही कीर्तन है और गुण कीर्तन नील कीर्तन रूप कीर्तन मतलब श्री कृष्ण के असंख्य अनंत असीम दिव्य खौरान गुण प्रसंस करना और प्रचार करना वही गुण कीर्तन श्री कृष्ण के असंख्य गुण है वही दयालु है वही सुंदर है वही भक्त बासव है इत्यादे और रूप के तंग भगवान श्री कृष्ण का रूप वर्णन करना यंग श्याम सुंदर में चिंच गुना स्वरूक कैसे इनके शाम रूप बहुत बहुत बहुत ही सुंदर है शाम सुन उनके स्वरूप हमारे जैसे खून हार इत्यादि से घटित नहीं है श्री कृष्ण का स्वरूप सनातन है और वो सचिद आनंद विग्रह है पूरा दिव्य छिन्मय होते हैं श्री कृष्ण का रूप वर्णन करना प्रशंस करना वही रूप कीर्तन है और लीला कीर्तन है श्री कृष्ण के बहुत बहुत माधोरी मा लीला वर्णन खाना तो कैसे कृष्ण गोपाल है गंग है राखाव कैसे कृष्ण पार्थ सार्थी है कुरुक्षेत्र वन कैसे इनके प्रिय भक्त अर्जुन का व्रत चलाया वे मखन चोर है वे लाश विलास ही है लाश नृत्य करते हैं तो ऐसे कृष्ण के बहुत लीला है और ये साथ लीला के बारे में श्रावण करना और कीर्तन करना भक्ति में है तो थी साधना भक्ति पालन चाहिए उसमें श्रावण कीर्तन है और भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मारनम सदैव कृष्ण के बारे में सुनने से और इनके नाम गुण रूप लीला के बारे में कीर्तन करने तो ये श्रावण कीर्तन करने से तो अपने आप मन में कृष्ण का स्मरण होगा तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम कृष्ण के चरण सेवा करना है तो कैसे करना है तो लक्ष्मी देवी करते करते हैं वैकुंठ में महानारायण की सेवा खाद सेवा तो हम भी कर सकते हैं श्री कृष्णा का क्षार नाम जो भगवान की श्री श्रीमूर्ति का अभिषेक वो अभिषेक जाओ वो उसका सेवन भगवान श्री कृष्णा श्री विग्रह भगवान श्री कृष्णा का श्री विग्रह सेवा श्री श्री गौरचार विग्रह श्री श्री राधा दामोदा विग्रह इत्यादि अर्चन अर्चन दी अर्चन तो भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए हम मन से प्रार्थना कर सकते उससे और अच्छा है शास्त्र से वो सभी प्रार्थन जो, जो है जो शुद्ध भक्तों आचार्य अगर ने रचना किया तो ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए जैसे कि ब्रह्म संहिता में चिंतामणि प्रकट सदम सुख वृक्ष लक्षा विदेश प्रति पावयथम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यम गोविंदमादि पुरुष आदि पुरुष भगवान गोविंद कृष्ण का भजन करते हूँ वे चिंतामणि धाम को लोग वृंदावन में रहते हैं जिसमें सब कुछ सब प्रकड़ अर्थात दया और सब घर सब कुछ चिंतामणि चिंतामणि पत्थर से बनाया है चिंतामन एक मतलब स्पर्शमन, स्पर्शमनशमन सभी इच्छाएं की पूर्ति होती है ऐसे पत्ता स्पर्श करने से लेकिन तो लोग में भक्तों की एक ही इच्छा होते हैं कैसे हमारे सेवा करने से भगवान श्री कृष्णा प्रसन्न होंगे। तो चिंता मनिक वृक्ष और पत्थर जायसे सभी वृक्ष सभी पैर जो आध्यात्मिक जगत के में है तो सब भक्तों की सभी इच्छाओं को भर्ती करते हैं है चिंतामणिकाकृत साधन सुख्या वृक्ष लक्षा सुर अभी फालय और कृष्ण गोविंद कौन है वे दिव्या है और नंद महाराज के असंख्य लाख लाख गाय हैं और श्री कृष्ण इनकी दिला विलास करने में गोफाव है और सहस्र लाख लाख लखन को चराते हैं अभिपालय लक्ष्मी सहस्र शत संभ्र और असंख्य कोटि कोटि को लक्ष्मी अथवा दिव्य गोपियां श्री कृष्ण की सेवा करते वो आदि पुरुष भगवान गोविंद कृष्ण का भजन करते हूँ तो ये एक ही प्रार्थना है और हमारे आचार्यों असंख्य ऐसे बहुत ही सुंदर प्रार्थना रचना की तो ऐसे प्रार्थना करना चाहिए ऐसे प्रार्थना तो, तो खुद को दास परिचय बनाना चाहिए, चाहिए। मैं कृष्ण दास हूं सदैव यही भावना होना चाहिए कि मैं कृष्ण दास हूं मैं प्रभु नहीं हूं मैं देश का दास नहीं हूं मैं परिवार के दास नहीं हूं मैं कु का दास नहीं हूं मैं फैक्ट्री का मालिक का दास नहीं हूं तो ये सब होते हैं इस संसार में हम दूसरे दूसरे सेवा करते हैं लेकिन मेरा मूल परिचय है कि मैं कृष्ण दास हूं तो ये दास या भाव सदैव हृदय में स्थित होना चाहिए कि मेरा दास परिचाइ कृष्ण दास हनुमान अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों के आदर्श जैसे मैं भी भगवान का दास होना चाहता हूं दास एवं सक्षम और जब भक्तों उन्नत होते ये वायदी भक्ति में नहीं आते सक्षम और आत्मनिर्भे देना तो ये सत्य था की वाधि भक्ति पालन करने से भगवान श्री कृष्ण और इनके शुद्ध भक्तों की कृपा से हम अधिकार मिलते हैं शुद्ध भक्ति करना अथवा वाग भक्ति करना हम विधि पालन करते हैं ऐसे ही करो ऐसे ही मत करो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वरणम इत्यादि करो अभ्यास करो क्योंकि रुचि स्वाभाविक रुचि नहीं होते तो इसलिए ये सब विधि और निषेध पालन करने चाहिए लेकिन यही सब पालन करने से जब हृदय में वो स्वाभाविक रुचि कृष्ण भक्ति करने के लिए का उदय होते हैं फिर हम राग मार्ग में प्रवेश कर सकते जिसमें साक्ष्य भाव और पूरा आत्मनिर्वेदन भाव होते हैं, तो ऐसे वाइ भक्ति करने से पूरा शुद्ध भक्ति मिल जाती है राग भक्ति मिल जाते हैं तो ऐसे भक्ति करने से भक्ति प्राप्त होती है भक्ति करने से शुद्ध राग भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त होती है तो इसलिए हम करते हैं इसलिए हम करते हैं भक्ति हम नहीं बोलते कि हम भक्ति करते हैं हम शुद्ध भक्तों की कृपा से और इनके मार्गदर्शन में हम प्रयास करते हैं भक्ति करने। हम अभी नवीन अवस्था में है लेकिन हमारी श्रद्धा है कि ऐसी भक्ति करने से हम पूरी पूर्ण भक्ति प्राप्त करेंगे तो इस नवीन अवस्था में भी खनिष्ठ अवस्था में भी तो इतना सा आनंद होते हैं कि भक्ति नहीं करने से कोई इच्छा नहीं होती हैं। इतने सा अनुभव होते हैं कि भक्ति करने से भक्ति आनंद में होते हैं और जितने भी करते हैं जितने भी मन लगाना है भक्ति में श्रावण में खेतन में तो उतना दिव्य थोड़ा मानसिक आनंद होते हैं तो ऐसे विश्वास होते अनुभव से और शास्त्र उपदेश से और गुरु कृपा से तो इसलिए हम आपको भी फर्मार्शते हैं तो आप भी इस सरव कृष्ण भक्ति पंथा पालन करो आपका परम का होगा हरे कृष्ण